पातंजल योग प्रदीप सड दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा अहंकार से उत्पन्न हुई शाखाएं गुणों का तीसरा विषम परिणाम पाँच तनमात्राएँ पांच सूक्ष्म भूत और मन से ही शक्ति रूप पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच कर्मेंद्रियाँ हैं ये प्राणमय कोश और मनोमय कोश हैं तथा दूसरे विषम परिणाम अहंकार अर्थात विज्ञानमय कोश को सांस लेकर दृष्ट रूप से जीवों के सूक्ष्म शरीर तथा समष्ट रूप से सूक्ष्म जगत देवलोक, ब्रह्मलोक और पितृायाण वाला चंद्रलोक सोमलोक कहलाता है स्थूल भूतों से लेकर तनमात्राओं तक सूक्ष्मता का जो तारतम्य चला गया है इसी को लेकर इसको पांच सूक्ष्म लोकों स्वह, मह जनह तपह और सत्यम में विभक्त करके दिखलाया गया है तथा उपनिषदों में गंधर्वलोक देवलोक पितरलोक अजान देवलोक इंद्रलोक बृहस्पतिलोक प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक आदि कई भागों में विभक्त करके दिखलाया है जो वास्तव में सूक्ष्मता की अवस्थाएं हैं और जिनका अनुभव योगियों का विचारानुगत सम्प्रज्ञा समाधि में होता है इन सूक्ष्म शरीरों के संबंध से जीव की संज्ञा तेजस उपासक और समष्टि रूप में इन सूक्ष्म लोकों के संबंध से ईश्वर की संज्ञा हिरण्यगर्भ गर्भ उपास्य है यह ओम के दूसरे पाज की उकार मात्रा है, जो साधारण मनुष्यों के लिए स्वप्न और योगियों के लिए असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था है अंत की पतली शाखाएं पत्तों सहित गुणों का चौथा विषम परिणाम सोलह विकृतियां, अर्थात पाँच स्थूलभूत और ग्यारह इंद्रियों के स्थूल रूप अर्थात समष्ट रूप में इनकी शाखाएँ स्थूल जगत नक्षत्रोक भूलोक और भूआलोक और व्यष्ट रूप में इनके पत्ते जीवों के स्थूल शरीर हैं जिनको अन्नमय कोष कहते हैं यह ओम के पहले पाद जागृत अवस्था वाली आकार मात्रा है देखो पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 28 का विशेष विचार स्थूल जगत के संबंध से ईश्वर की संज्ञा उपास्य विराट और जीव की संज्ञा उपासक विश्व है यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि भूह और भूअ दोनों स्थूल जगत अर्थात नक्षत्र लोक में है हमको अपनी पृथ्वी का विशेष रूप से वर्णन करना होता है इसलिए इसको अलग भूह नाम से पुकारते हैं दूसरे नक्षत्र वाले हमारी पृथ्वी को भूव में शामिल करके अपने लोक को भूह कहते कहेंगे व्यस्ट रूप से स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है और समस्त रूप में स्थूल जगत के अंदर सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म जगत के अंदर कारण जगत व्यापक हो रहा है इस वृक्ष का फल जन्म आयु और भोग है इसका स्वाद सुख और दुख है जिसको जीवरूपी पक्षी चखता रहता है जीवरूपी पक्षी की असमर्थता से धोखा खाना क्रमशः अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेश उनसे पाप पुण्य रूपी सकाम कर्म सकाम कर्म से कर्माशय कर्माशय से जन्म आयु और भोग के लिए स्थूल शरीर रूपी अनंत अस्थिर पत्तों में घूमना है योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षी का ईश्वर रूपी पक्षी और उसकी महिमा को देखना योग के अंगों का अनुष्ठान तथा ईश्वर परिधान है जिसका वर्णन योगदर्शन साधन पाद में हुआ है आत्मा ज्ञातव्य प्रकृत प्रकृति तवेक विवेक व्यक्त विवे न पुनः आवर्तते आत्मा को जानना चाहिए प्रकृति से भिन्न उसका विवेक करना चाहिए वह पुनः नहीं लौटता है प्रकृत क्रियमाणा गुण ही कर्माणी संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूएते सचराचरम हे कौनते मेरी ईश्वर की अध्यक्षता के रहते हुए प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है